शिवानंद स्मृति संग्रह श्री श्री महापुरुष जी की स्मृति कथा स्वामी मुकुंदानंद काशी से 1919 सौ ईस्वी में दुर्गा पूजा के कुछ दिन पूर्व मैं बेलूर मठ पहुँचा मठ में पूजा होगी मिनटमयी मूर्तियां तैयार हो रही है महापुरुष जी को मैं प्रणाम करने गया यह सुनकर कि मैं काशी से आया हूं वे बहुत आनंदित हुए और बोले अच्छा किया है माँ आनंद में आ रही हैं उनका काम करना होगा बाद में देवेन्द्र भैया को बुलाकर उन्होंने कह दिया यह लड़का काशी से आया है तुम अपने साथ इसे माँ के काम में लगाओ मुझसे कहा तुम्हें अनेक काम करने होंगे देखो ना उस दिन चार ब्रह्मचारी बिना कुछ कहे चले गए बाद में सुना उमेश भोलानाथ आदि किसी से न कहकर मठ से जयराम बाटी होकर काशी चले गए हैं अब तक मेरे मन में जो भय था वह चला गया महापुरुष महाराज के संबंध में कुछ भय था सुबह शाम उन्हें प्रणाम करने के लिए जाने पर वे बहुत ही प्रेम से बातें करते थे उस बार उन्नीस ईस्वी में जब मैं उनका प्रथम दर्शन करने गया था तो उस समय बहुत भय मालूम होता था महापुरुष जी की बहुत कृपा मैंने पाई है उन्होंने मुझे मठ में श्री श्री ठाकुर की पूजा करने की आज्ञा दी और आशीर्वाद दिया उन घटनाओं को स्मरण कर आज भी मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं कैसे ठाकुर की पूजा करनी होगी और किस ढंग से सब वस्तुओं को हिफाजत से रखना होगा सभी विषयों की उन्होंने शिक्षा दी थी उनकी कृपा से कुछ कुछ अनुभूति भी मुझे हुई थी एक समय मामूली कारण से मुझे सर्दी लग गई थी मठ में अन्य पुजारी नहीं था महापुर जी काल से श्री ठाकुर को उठाने के लिए मेरे दरवाजे के सामने आ खड़े हुए मैं घड़ी देखने के लिए उठा मैं उन दिनों मठ के ऊपर वाले एक कमरे में रहता था मुझे देखकर उन्होंने कहा मैं ही आज ठाकुर की सेवा करता हूं। तुम्हारा शरीर अस्वस्थ है तुम विश्राम लो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है महाराज हमारे रहते आप उस उम्र में ठाकुर पूजा करेंगे मेरा शरीर कुछ अच्छा ही है कोई कष्ट नहीं होगा दीक्षा देते समय वे मानो दूसरे ही मनुष्य बन जाते थे शिष्य ठाकुर को अर्घ देते समय देखा है भावावेश में उनके हाथ कांपते रहते थे वे बहुत देर तक ध्यानमग्न रहते थे शिष्यों में किसका कैसा भाव है वे पहले ही देख लेते थे बाद में मुझे उनको बुलाने के लिए कहते मैं भी उन्हें एक एक करके लाकर उनके सामने बिठाकर दरवाज़ा बंद कर देता तदनंतर जब वे दीक्षा समाप्त कर बाहर निकल आते तो लड़खड़ाते हुए दिखाई पड़ते मानो उस समय भी वे ध्यान हैं मठ में श्री ठाकुर की मंगल आरती के समय या थोड़ी देर बाद तक वे अपने निर्दिष्ट आसन पर बैठे रहते समाधि के अवस्था में दो या ढाई घंटे बीत जाते उसके बाद वे अपने कमरे में चले जाते जाते समय एक बार दक्षिण ओर का बरामदा और ध्यान घर देख जाते लड़के जब ध्यान करने के लिए आए हैं या नहीं सुबह कमरे में रहते ही मठ के सारे समाचार जान लेते और ठंड प्रसंग की बातें करते किसी किसी समय उनके ब्रह्म भाव का इतना अधिक विकास होता कि वे कहते मेरा मानव देह धारण नहीं हुआ है मानो मैं संसार में नहीं आया हूं। वे हर समय श्री ठाकुर के भाव में भरपूर रहते उनका शरीर मन ही मानो राम कृष्णमय हो गया था उन दिनों विशेष विशेष तिथि में श्री ठाकुर के आत्मा राम की डिब्बिया निकाल उसका महा स्नान कराया जाता था जैसे महाअष्टमी स्नान यात्रा पहला बैसाख श्री श्री ठाकुर की तिथि पूजा आदि उस समय महापुरुष महाराज आकर आत्मा राम को स्नान कराते और आत्मस्थ होकर बहुत देर तक प्रभु की डिब्या को सिर पर धारण किए रहते थे बाद में जब हम लोग पूजा समाप्त करते तो वे कहते बहुत सावधानी से काम करना प्रभु जागृत हैं उनकी सेवा बहुत ही सावधानी से करनी होगी उसके अनंतर इष्ट कवच को भी लेकर अपने सिर से छुलाते और कहते मेरे पिताजी ने श्री ठाकुर के शरीर में जलन होते समय उसे बना दिया था इसमें माँ काली सार्थात विराजमान है बहुत यत्न से इसे रखना और बहुत सावधानी से पूजा करना इस इष्ट कवच पर ही उन दिनों रोज माँ काली की पूजा होती थी विशेष पूजा के समय और माँ काली की पूजा के दिन वे हमें कहते थे माँ प्रत्यक्ष विराजमान है तुम लोग उनकी पूजा करो वे प्राय हमारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते थे एक ओर तो वे एक ब्रह्मग्ञ्य महापुरुष और दूसरी ओर मां काली के परम भक्त थे उनके लिए श्री ठाकुर ही उनकी माँ थी वे कहा करते थे कि श्री ठाकुर उनकी ठु्डी में हाथ देकर कर प्यार जताया करते थे दुर्गा पूजा के एक मास पूर्व से ही वे माँ दुर्गा के आगमनी आवाहन गान गाने के लिए आज्ञा देते थे और स्वयं भी गुनगुनाते हुए और कभी जोर जोर से भी आगमनी गान गाया करते थे एक मास से मठ में आनंद का बाजार लग जाता था जब वे देवघरिया जा, जामताड़ा जाते थे तब वहां भी आनंद का बाजार लगा आते थे जामताड़ा में उन्होंने दो तीन व्यक्तियों को प्रश्न दीक्षा और एक को संन्यास दीक्षा दी थी निष्कपट अंथालों को लेकर वे खूब आनंद मनाते थे ऐसी अनेक घटनाएं हुई थी उस समय कुछ दिनों से मेरे मन में कैलाश दर्शन की इच्छा बहुत अधिक प्रबल हुई थी 1926 सौ ईस्वी का जून महीना था मैं और मनु अर्थात स्वामी अचिंत्यानंद दोनों महापुरुष महाराज के पास महादेव जी का प्रिय स्थान कैलाश दर्शन के लिए जाने की आज्ञा मांगने गए उन दिनों में श्री ठाकुर के मंदिर में पूजा करता था उस दिन ठाकुर को तीसरे पहर का भोग आदि देकर मैं और मनु उनके कमरे में पहुंचे और प्रणाम करके खड़े हुए उन्होंने हंसते हुए पूछा क्यों सत क्या खबर है मैंने थोड़ा आनाकानी करके बाद में उत्तर दिया हम दोनों को कैलाश दर्शन के लिए जाने की इच्छा है इसके लिए आपके आज्ञा लेने आए हैं पहले तो वे कुछ गंभीर हो गए बाद में कहा जुलाहा तात बुनकर खा रहा था अब बैल खरीद बुरा फंसा कहाँ जाओगे वह बहुत ही दुर्गम तीर्थ है यहाँ तुम श्री ठाकुर की पूजा करते हो इसी से सब कुछ होगा उनकी पूजा करते रहो तुम्हें कोई अभाव नहीं रहेगा उन्होंने आज्ञा नहीं दी इस कारण उस बार जाना नहीं हुआ मन बहुत ही अप्रसन्न हो गया श्री ठाकुर की आरती के अन्तर में ध्यान करने बैठा किंतु मन किसी तरह जमना नहीं चाहता था केवल कैलाश दर्शन की बात ही मन में आने लगी थोड़ी देर बाद एक अपूर्व दिव्य दर्शन हुआ मैं भाव में विभोर हो गया कैलाश पति का दर्शन हुआ उस अनुपम दर्शन की बात प्रकट नहीं की जा सकती बहुत देर के बाद भोग का घंटा बजा मैं उठा मन एक अलौकिक आनंद से विभोर था सारी रात एक तरह के नशे में बीती दूसरे दिन काल में महापुरुष जी को प्रणाम करने पहुँचा उन्होंने हंसते हुए पूछा कहो कैसे हो क्या अभी भी कैलाश दिमाग में घूम रहा है मैंने उत्तर दिया नहीं महाराज जी उसके पश्चात रात्रि के दर्शन की बात बताई उन्होंने कहा श्री श्री ठाकुर ने ही कृपा करके तुम्हें दर्शन दिया है ठाकुर ही सब कुछ हैं वे ही कैलाशपति वे ही बैकुंठपति और वे ही साथ साथ परब्रह्म हैं मैंने कहा आपकी कृपा से ही वैसा संभव हुआ है वे गंभीर भाव धारण किए बैठे रहे किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि उन्ही की कृपा से मुझे वैसा दिव्य दर्शन हुआ था महापुरुष की कृपा लाभ करने में कोई भी वंचित नहीं होता था यहाँ तक कि जो समाज में पति पतिता है वे भी वंचित नहीं होती थी 1924 सौ ईस्वी का समय था गर्मी के दिनों में कलकत्ते की प्रसिद्ध अभिनेत्री अपनी छोटी लड़की को महापुरुष जी के समीप दीक्षा के लिए मठ में लाई थी पूजनी महापुरुष महाराज की आज्ञा मिल गई वह बहुत सी चीज़ें फल मिठाई वस्त्र आदि लाई थी भोग के लिए बहुत साधन भी ला दिया श्री ठाकुर के षोडश उपचारों से पूजा होम आदि हो रहे थे दीक्षा तो हो ही गई भोग देने के पहले मैंने अपनी शंका की बात पूज्यपात्र महापुरुष जी के सामने उठाई सारी बातें सुनकर वे एकदम गंभीर हो गए अंत में कहा कौन अच्छा है कौन बुरा हम नहीं जानते क्या श्री ठाकुर केवल हमारे लिए ही आए थे उनके लिए नहीं ठाकुर चैतन्य लीला का अभिनय देखने गए थे वहाँ उन्होंने अपनेत्रियों का प्रणाम ग्रहण किया था महापुरुष जी ने मुझे भोग देने की आज्ञा दी वे किसी को वंचित नहीं करते थे सभी स्तर के लोगों पर कृपा वितरण करते हुए उन्हें हमने अपनी आँखों से देखा है कोई खाली हाथ दीक्षा लेने आता तो वे उसे भंडार से एक हर्रा लेकर अपने हाथ में देने के लिए कहते थे वे अपने शरीर को दिखाकर कहते इस खोली के भीतर श्री ठाकुर है वे ही सब कुछ कर रहे हैं सच बात कहने पर वे बहुत प्रसन्न होते थे एक बार मठ में किसी काम के लिए मैं यहाँ से एक साधु के साथ करसियाओं गया और बाद में कामाख्या आदि तीर्थों के दर्शन कर पूर्वी बंगाल के कुछ स्थान देखकर मठ लौट आया पूर्वी बंगाल के मेमन सिंह आदि के कुछ भक्तों ने मेरे काम का विरोध किया था वह खबर उन्हें पहले ही मिल चुकी थी अतः मेरे मठ पहुँच उनसे मिलते ही उन्होंने मुझसे पूछा कहो कहाँ क्या हुआ था मेमन सिंह में किस किसने विरोध किया था मेरे सब कुछ स्पष्ट रूप से कह देने से वे प्रसन्न हुए और बोले हाँ इसमें डर क्या है सच बात कहने में कभी नहीं डरना तुमने तो सत्य ही कहा है हमारे सत्य ने के ठाकुर ने ही तुम्हारी रक्षा की है अबारी ठाकुर सब कुछ छोड़ने पर भी सत्य को नहीं छोड़ सके सन उन्नीस सौ की घटना है एक बार वर्षा ऋतु ने श्रावण मास के अंत में तीसरे पर लगभग साढ़े तीन बजे श्री ठाकुर का मंदिर खोलने के लिए मैं भंडार घर के सामने खड़ा था महापुरुष महाराज ने कहा देखो तो कोई नीलम आम के पेड़ का आम तोड़ रहा है उन्होंने अपने कक्ष के जंगले से देखा था उस लड़के एक भद्र महिला और उनके पति आम तोड़ रहे थे वे अपने कमरे से देख कर कह रहे थे उस पेड़ का आम अभी तक श्री ठाकुर की सेवा में नहीं दिया गया है परंतु कुछ लोग आम तोड़ ले जा रहे हैं हम लोगों ने जाकर देखा बहुत से आम तोड़े गए हैं हमें देखकर उन सज्जन ने कुछ संकोच के साथ कहा लड़कों ने बहुत से आम तोड़ डाले हैं इन्हें आप ले जाइए और इन्हें माफ़ कीजिए हम उन आमों के साथ उन लोगों के महापुर जी के सामने ले आए सब कुछ सुनकर उन्होंने गंभीर भाव से कहा अब की बार उस पेड़ का आम अभी तक श्री ठाकुर को दिया नहीं गया है तुम्हारे ये आम ठाकुर नहीं दिए जा सक ठाकुर को नहीं दिए जा सकते इन्हें तुम लोग ले जाओ इसके बाद उन्होंने हमसे कहा इन्हें ठाकुर का प्रसाद दो वे लोग प्रसाद पाकर प्रसन्न हुए और महापुरुष जी की प्रशंसा करते हुए चले गए उसके बाद वे बीच बीच में मठ में आते रहे और क्रमशः ठाकुर के भक्त हो गए उन दिनों कई नींबू नीलम आम गोपे गोपाले घोगा और जमरूल के पेड़ थे बहुत फल लगते थे सब अब वहाँ मंदिर बन जाने से वे सारे पेड़ काट डाले गए हैं 1926 सौ ईस्वी के जनवरी मास में महापुरुष महाराज बेलूर मठ के प्राय तीस प्रवीण नवीन साधुओं और ब्रह्मचारियों को साथ लेकर देवघर विद्यापीठ के उद्घाटन समारोह में गए थे हम लोग भी साथ थे वहां कई दिनों तक उत्सव आनंद का हाट लगा हुआ था विशेष रूप से निमंत्रित होकर वे कुछ सन्यासियों के साथ एक दिन ब्रह्मचारी बालानंद जी का आश्रम देखने गए वहाँ के लोगों ने आदर के साथ ले जाकर उन्हें आश्रम के विभिन्न संस्थाएँ दिखाई ब्रह्मचारी बालानंद जी ने महापुरुष जी से अत्यंत आंतरिक भाव से बहुत देर तक बातचीत की इतने में उनके एक प्रधान शिष्य महापुरुष जी के साथ शास्त्रीय विचार करने के लिए अनेक प्रकार के प्रश्न पूछने लगे महापुरुष जी ने उन प्रश्नों का यथा योग्य उत्तर देकर कहा हम लोगों से यदि कुछ ब्रह्मदर्शन या ब्रह्म ज्ञान के संबंध में जानने की आवश्यकता हो तो जान लो और यदि केवल शास्त्रार्थ करना हो तो इन लड़कों से करो इतना कहकर उन्होंने स्वामी ओंकारानंद आदि को दिखा दिया इतने में स्वामी ओंकारानंद ने बालानंद जी के शिष्य से कहा आप यह क्या कर रहे हैं इनसे तो हमें केवल वा सिद्धांत वाक्य ही सुनने चाहिए यदि शास्त्रार्थ करना हो तो हमारे पास आइए यह सुनकर बालानंद जी ने अपने शिष्य को टाँट दिया अतः शास्त्रार्थ नहीं हुआ श्री महापुरुष उस आश्रम को देख कर, बहुत प्रसन्न था बाला नंद जी से वार्तालाप करके उसे विशेष आनंदित हुए थे मठ लौटते समय वे जाम जामताड़ा में उतरे और वहां कुछ दिन रहकर सबको बहुत आनंद प्रदान किया था